22 अप्रैल का ये विशेष दिन है जिसको वर्ल्ड अर्थ डे भी कहते हैं पृथ्वी दिवस भी कहते हैं इस विषय में हम लोग दो तीन दिन से चर्चा कर रहे हैं काफ़ी प्रोग्राम्स में इसके बारे में आप सुन रहे हैं तो आइए विशेष रूप से राजीव जी काफ़ी समय से नेचुरल डिजास्टर या डिजास्टर के बारे में हमसे बात करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी इस बारे में भी है तो आज हम लोग उन्हीं से जानते हैं कि ये अर्थ डे है क्या चीज़ सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम में धन्यवाद धन जी ये जो अर्थ डे है वो जैसा कि आप जानते हैं आज 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है हर साल और इसको दुनिया में एक सौ बानवे कंट्रीज जो हैं बड़ी धूमधाम से मनाती हैं और इस दिन को मनाने का जो मेन मकसद होता है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए पूरे देश मिलकर के सपोर्ट इकट्ठा करते हैं और इसको उसके लिए मनाया जाता है ये इन्वायरमेंटल ये अर्थ डे जो है वो सबसे पहले दुनिया में 1970 में इसको मनाया गया था और इसको अब इसका एक एजेंसी है अर्थ डे नेटवर्क करके एक एजेंसी है जो अब इसको पूरे दुनिया में एक सौ देशों में करीब मनाते हैं और अर्थ डे दो हजार जो है वो इसका कुछ ज्यादा ही सिग्निफिकेंस है इस बार क्योंकि आज के दिन एक पेरिस एग्रीमेंट जो है वो साइन होना है और ये यूनाइटेड नेशंस का एक एग्रीमेंट है इन्वामेंटल प्रोटेक्शन के बारे में इसको आज साइन होना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी है इन्वामेंटल प्रोटेक्शन के बारे में जो कि आज साइन होगी रमेश जी बहुत ही अच्छी बात आप बताएं और एक बात और जानना चाहेंगे हम लोग कि अर्थ डे जो बनाए पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस का एक्चुअली में इतिहास क्या है इसके पीछे का रहस्य क्या है रमेश जी ये इसका इतिहास इस प्रकार है कि उन्नीस में 1969 में एक यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई थी अमेरिका में जिसको कि पीस एक्टिविस्ट जॉन मैकनल ने ऑर्गेनाइज किया था कि अर्थ को, को और कंसेप्ट ऑफ पीस को ऑनर देने के लिए तो ये फर्स्ट टाइम जो था वो मार्च 21 मार्च 1970 को ये ऑर्गेनाइज किया था और उस दिन आ, 21 मार्च को ये स्प्रिंग का फर्स्ट डे होता है नॉर्दन हेमीस्फेयर हे में तो इसको फर्स्ट टाइम उस दिन ऑर्गेनाइज किया गया था बाद में एक महीने के बाद इसको सेपरेट अर्थ डे जो है वो एक यूएस सेनेटर गिलॉल गे, नेल्सन करके हुए हैं जो उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है 22 अप्रैल दो हज़ार एक उन्नीस को ऑर्गेनाइज किया है इसको फर्स्ट टाइम दुनिया में तो ये इसी इसीलिए फिर बाद में 22 बाईस अप्रैल को हर साल ये मनाया जाता है और जब इसकी शुरुआत हुई रमेश जी तो ये इसका फोकस जो अर्थ डे का था वो यूएस से जुड़ा हुआ था मगर अब इसको पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और इसको इंटरनेशनल डे के रूप में जाना जाता है और इसका श्रेय जो है वो डेनिस हेयास नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अर्थ डे नेटवर्क को किया था तो इसको इंटरनेशनल डे करार कर दिया 1990 में और तब अच्छा। से ये जो है वो बराबर मनाया जा रहा है एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि वर्ल्ड अर्थ डे को सपोर्ट करने की जरूरत है क्या क्या इसका जैसे कि लोग काफी इससे जुड़ रहे हैं और आपने कहा कि काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया है तो क्या जरूरत है इसको सपोर्ट करने की बहुत अच्छा सवाल पूछा रमेश जी क्योंकि अर्थडे बाईस अप्रैल को काफी काफी समय से मना रहे हैं तो क्या जरूरत पड़ी है इसको इतने जोर शोर से एक कंट्रीज में मनाने की तो रमेश जी देखा ऐसा गया है कि जो करंट ग्लोबल वार्मिंग के ट्रेंड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका जो मेन कारण है वो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है और ये एक्टिविटी जो है वो पिछले 1300 सालों में बहुत ही अनप्रसीडेंटेड वे में ये रेट पे बढ़ रही है Hmm. जिसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग का ट्रेंड अभी ऑब्जर्व किया जा रहा है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आजकल आप देख रहे होंगे कि कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी फ्लडिंग वर्ल्ड ओवर शुरू हो गई है जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है और ये फ्लड्स आने की वजह से जो डिजीजे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं वो काफी दुनिया में फैल गई है ये ये काफी बड़ा इसका आफ्टर इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का और रमेश ये ऐसा देखा गया है कि जो वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर है वो पिछले सौ सालों में दशमलव डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है रमेश जी और कई जो एनिमल की स्पीशीज हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से स्टिंग के कगार पे पहुंच रही है तो ये ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय हो गया है और दूसरा एक जो है ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आजकल जो है वो पेस्ट का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा हो गया है जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजे जैसे मलेरिया डेंगू जो है वो काफ़ी उन, उन, उनका काफ़ी भयानक प्रकोप शुरू हो गया है जिसकी वजह से जो है वो, वो काफ़ी डेथ हो रही है और एक एस्टीमेट के अनुसार 6 लाख डेथ पूरे विश्व में हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है और इसमें से पंचानवे प्रतिशत जो डेथ्स है वो केवल डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही है अच्छा। ये मतलब ये भी आप देखिए कि ये डेथ्स जो हो रही हैं ये पंचानवे प्रतिशत डेवलप कंट्रीज में हो रही हैं और आजकल आप सुनते होंगे खबरों में कि हैरिकेन जो है ड्रॉट्स है ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो उनको उनका कारण ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज जो है वो बता रहा है और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कारण की कारण से ये ज़्यादा होने लग गया है और एक एस्टीमेट के अनुसार आ, जो ग्लोबल वार्मिंग का प्रडिक्शन किया गया है कि एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो एक दशमलव चार से छिग्री में बढ़ने की संभावना है तो ये ये, ये स्थिति अब पहुंच गई रमेश जी और एक मैं आपको यहां आपके श्रोताओं के यह बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन मेंसेंट ही कंट्रीब्यूट करता है मगर जो कार्बन है है वो अमेरिका पूरे विश्व में कंट्रीब्यूट कर रहा रमेश जी हम्म बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो काफी अच्छी जानकारी उन्हें मिल रही है और वो भी कुछ तैयारियां जरूर कर रहे होंगे कि पूरे विश्व में अगर पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह के प्लानिंग करके हम लोग भी कुछ कर सकते हैं पेड़ पौधे लगा सकते हैं ऐसे कुछ विचार उनके मन में आ रहा होगा तो चलिए आपके मन में अगर अच्छे विचार आ रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं तो जरूर उसको मिलकर करिएगा ऐसा मैं आशा करता हूँ आइए आगे बढ़ने से पहले अभी लेते एक छोटा सा अल्प उसके बाद फिर से राजीव जी से हम जानेंगे कि इसको कैसे मनाया जाता है और इस साल का विशेष रूप से आ, क्या आयोजन है वो सारी बातें आगे सुनेंगे लेकिन अल्प विराम के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो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 वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे हरा भरा कर पाएंगे हरा भरा कर, कर पाएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 टी शेयरिंग कर रहे हैं पृथ्वी दिवस, है। दिवस का इतिहास जानने के बाद मेरे मन में एक और प्रश्न आया कि ये काफी समय से इस दिन को मनाया जाता है तो दो हजार सोलह में अर्थ डे को किस तरह से मनाया जा रहा है इसके बारे में बताइए सर जी धन्यवाद रोमेश जी इस साल 2016 में ये पृथ्वी दिवस जो हिंदी में कहते हैं और अर्थ डे इंग्लिश में कहते हैं उ, उसका वर्षगांठ मनाई जा रही है पूरे विश्व में और इसमें इसकी प, जो 50वीं एनिवर्सरी है वो 2020 में होनी है और इसमें जो इसका अर्थडे नेटवर्क एजेंसी है जो पूरे विश्व में इसको कोऑर्डिनेट करती है उसने 7.8 बिलियन ट्रीज़ पूरे संसार में पूरे विश्व में लगाने का एक बीड़ा उठाया हुआ है और इसके ऊपर काम हो रहा है और इनका जो एम है वो फॉसिल फ्यूल को जो है वो उसको उसको कम इस्तेमाल करना और हमारी सिटीज़ को 100 परसेंट रीन्यूएबल बनाना इनका एम रहा है और इस साल जो है ये तकरीबन ये एस्टीमेट किया जा रहा है कि एक बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो एक सौ कंट्रीज़ में आज के दिन इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में प्लेज लेंगे और किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट किया जाए इसके इसके बारे में अनेक प्रकार के कार्यक्रम पूरे विश्व में छोटे छोटे गाँवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक ऑर्गनाइज किए जा रहे हैं और इसमें जैसे अपनी लोकल एरियाज़ को क्लीन करना और इसके ऊपर अनेक प्रकार के इन्वायरमेंट के ऊपर अनेक प्रकार के कार्यक्रमों को ऑर्गनाइज कराना अपने एलेक्टेड रिप्रजेंटेटिवस से मिलकर के उनको जागरूक करना पेड़ लगाना और बच्चों को स्कूलों में अपने प्लेनेट को कैसे बचाव करें उसके बारे में सिखलाना इस प्रकार के काफ़ी कार्यक्रम जो है वो पूरे विश्व में मनाए जा रहे हैं आज के दिन मगर रमेश जी एक मैं यहाँ पर जैसा मैंने पहले आपसे जिक्र किया था जी। कि ये एक बहुत ही आज की एक अर्थ डे की जो इवेंट है ये बहुत रेयर और बहुत ही स्पेशल इवेंट है वो इसलिए कि यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून जो है इन्हीं आज के दिन दुनिया भर के सारे विश्व के लीडरों को इनवाइट किया है पेरिस एग्रीमेंट क्ला, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन करने के लिए और ये ये जो है वो सबसे बड़ी जो है वो इन्वामेंटल इवेंट है और इसको ये उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इसको साइन करेंगे जिसमें यूएस चाइना इंडिया और यूरोपियन देश तथा अन सभी देश जो जिनका कि कार्बन इमुशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है वो तो इस इसको साइन करने साइन करने के लिए आगे आएंगे और ये साइन होगी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है हमारे विश्व के लिए आज का दिन जो ये एग्रीमेंट साइन हो रहा है रमेश जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हो भारत देश में इस दिन को बहुत ज़्यादा रूप से अभी तक नहीं मनाया गया है लेकिन पूरे विश्व में इसके काफ़ी ज़्यादा तौर पे लोग जो है इसमें भाग लेते हैं और मनाते हैं और जैसे कि आपने बताया कि यूएन में विशेष रूप से सभी देश को बुलाया गया है पेरिस में खास करके एक एग्रीमेंट साइन होगा जिसमें ज़्यादातर ग्रीनरी पूरे भारतवर्ष में या पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे ऐसा एक मुहिम आपने बताया और बहुत ज़्यादा पेड़ पूरे विश्व में लगाने की एक मुहिम जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिन 22 अप्रैल को ही मनाना ये उससे कुछ नहीं होगा ये तो पूरा सप्ताह भर लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करें इसीलिए मुझे लगता है कि ये पूरा सप्ताह ही अर्थ डे के रूप में पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उन्नीस से पच्चीस तक और इस बीच सभी लोग विचार सागर मंथन करते हुए आगे के लिए कैसे हम लोग हमारे आसपास में पेड़ पौधे जितना ज़्यादा हम लगा सके उसके लिए किस तरह का नियोजन करें ये सारा सोच विचार करके स्पेस निकाल के हमको जो है और थोड़ा सा प्लांटेशन करना इजी है लेकिन उसको फिर पालना देना यानी उसको फिर केयर करना उसके बारे में सोचना उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे पानी रोज देना उसकी देख करना यहाँ थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं तो मनन करने के बाद हमें ये लगता है कि हमें प्लांट लगाने है, पेड़ लगाने हैं हैं पेड़ लेकिन उसको देखरेख भी उतना ही ज्यादा करना है जैसे हम एक बच्चे की संभाल करते हैं तो तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे शायद मुझे लगता है राजीव जी क्या लगता है आपने बिल्कुल रमेश जी ये अपने जो है ये पूरे वीक भर मनाया जाता है और इसमें जैसा मैंने बताया की काफी दुनिया भर में इसमें काफी प्रोग्राम्स है मगर ये अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल माना जाता है मगर तो ये ये पूरे प्रोग्राम जो है एक हफ्ता चलते हैं रमेश जी हाँ हफ्ता भर चलेगा और पूरे साल भर हमको काम भी करना है हाँ <laughs> बिल्कुल बिल्कुल क्यूँकी हफ्ते भर से खत्म नहीं होगा क्योंकि हफ्ते भर में तो सिर्फ मनन होगा चिंतन होगा और और कौन व्यक्ति किस-किस बात का जिम्मेवारी लेगा ये चीजें हो सकती हैं उसके बाद कार्य में लाने के लिए जिम्मेवार जिम्मेवार को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है एक और बात मैं पूछना चाहूंगा हमारे भारत देश में अर्थ डे को सक्सेसफुल या सफल बनाने के लिए किस तरह की तैयारियां करनी होगी रमेश रमे जी इसको मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा कि जी। हम लोग जो है वो अपने विश्व अपनी धरती को थोड़ा बेटर बनाने के लिए और अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बहुत छोटे छोटे काम कर सकते हैं जैसे कि जो इन्वामेंटल के इश्यूज़ हैं महत्वपूर्ण उसके बारे में एक जागरूकता पैदा करना ताकि लोग जो हैं वो जो हमको अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या क्या क्रिटिकल एक्शंस लेने हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी हो mm -hmm. ये ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए और दूसरा जागरूकता के साथ साथ हम हम सभी मिल अपने को कमिट करें कि हम अर्थ डे या इसके आस जैसा कि आपने बताया कि हर रोज कि किस तरीके से हम ट्रीज़ को प्लांट करें अपने नदियों को पानी को साफ करें और अपने आसपास के इलाके को स्वच्छ रखें ये किस तरीके से किया जा सकता है ये तो निरंतर चलने वाला प्रयास होना चाहिए रमेश जी।, जी जी जी और ख़ास करके हम अपनी रोज़मर्रा के रूटीन में छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर ध्यान लें कि आ, हम किस प्रकार अपने धरती को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बचा सकते हैं क्लीन रख सकते हैं तो एक छोटा सा प्लेज ले लें कि हम अपने जो हमारे पास वाटर है आ, नदी नालों में हम उसको कैसे क्लीन करें ताकि आने वाले सालों में जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैसे आ, स्वच्छ वाटर वो पा सकेगी और जैसे आपने सुना होगा कि की कुछ अभी जो हमारे हमारे कंट्री में भी कुछ एनिमल्स जो हैं, वो एस्टिंक्ट की कगार पे हो गए जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हाउस स्पैरो एक चोड़िया हुआ करती थी रमेश जी जो मैंने बचपन में काफी देखा है घरों में हमारे आती थी और जरा सा उसको दाना डालो तो चुपती रहती थी वो तो आजकल दिखती ही नहीं है तो हम किस प्रकार से इस प्र ऐसे एनिमल्स या बर्ड्स को स्टिंक्ट होने से बचा सकते हैं तो अगर हम ऐसे कुछ प्रयत्न करें या ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे कि ये ये बर्ड हाउस स्पैरो को बचाया जा सके ये बहुत छोटी सी बात है मगर ये बहुत बड़ा कदम होगा हमारे सराउंडिंग्स को बचाने के लिए रमेश जी जी जी उसके बाद हम नेचर में जैसे पार्कों में घूमते हैं वहाँ पर आ, अपने इलाके में टहलते हैं तो उसमें हम अपने पेड़ों को लगाएं वहाँ पर वहाँ पर फ्लावर्स लगाएं वहाँ पर गार्डन लगाएं और वहाँ जैसे कोई कचड़ा या कोई और इस प्रकार से थ्रेश डाल रखा है तो उसको हटाएँ और उसको रिसाइकिल करने में मदद करें तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं और बहुत सी छोटी ऐसी अनेक बातें हैं जैसे आप देखिए कि कई बार हमने देखा है कि हम लाइट खुली छोड़ देते हैं हमारे हम पूरे घर भर में लाइट जलती रहती है तो उससे काफ़ी हमारा जो कार्बन जो कार्बन इमिशंस है उसको काफी बढ़ता है तो वो भी हम अपना स्विच ऑफ वगैरह कर सकते हैं तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं और भी तमाम बातें हैं रमेश जी जो कि हम अगर करें अपने इंडिविजुअली घर में तो उससे काफी कुछ हम लोग भी छोटे छोटे कदम लेकर के अपने एनवायरनमेंट को अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर रमेश जी मैं बताना चाहूँगा आजकल की जनरेशन को खास करके क्या आपने देखा होगा कि नॉर्मली क्या है कि लैपटॉप है या डेस्क है या कंप्यूटर है उसको लोग जो है वो ऑन करके ही रखते हैं बंद ही नहीं करते हैं कि भाई ठीक है स्लीप पे डाल दो इसको तो स्लीप पे डालने से भी जो है वो बहुत ज़्यादा वो जो है इस, उसका इनर्जी इस्तेमाल होती है और उसकी काफ़ी कॉस्ट होती है जैसे एलेक्ट्रिसी डाटा सेंटर और क्लाउड स्टोरेज ऐसी कुछ चीजें हैं जो एडअप हो जाती हैं <laughs> तो इसको हम अगर उसको ऑफ कर देते हैं तो शायद हम कार्बन इमिशंस को ब, बचा सकते हैं रमेश जी।, जी जी जी और आपने देखा होगा आजकल जो है वो नॉन वेजिटेरियन जो है खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये, ये जो है और जो एक एक आश्चर्य लोगों को कि पिछले 40 वर्षों में मीट इंडस्ट्री ने से मीट इंडस्ट्री से 36 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हर साल निकल रही है और इनका कोई घटने का जो है वो कोई भी घटने का कोई भी नजर नहीं आ रहा है कि इसमें कोई कमी हो रही रही है है। और हर साल ये बढ़ तो अगर हम लोग जो है वो खाली मीट खाना कम कर दें या कम से कम हफ्ते में एक दिन कम कर दें तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफी जो है वो, वो ये कम हो जाएगा अच्छा अच्छा, अच्छा। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ रमेश जी ये बड़े छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हर व्यक्ति अपने लेवल पे कर सकता है जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट जो है ये कम होगा और कार्बन जो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कम होंगी अब जैसे आप देखिए आजकल जो हम बड़े बड़े मॉल्स खुल रहे हैं या सुपर खुल रहे हैं उसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं जाकर के और ग्रोसरी स्टोर से सामान लेके आते हैं तो ये ये बड़ी विडंबना है कि जो कि शायद लोगों को पता नहीं है कि जो सामान हम अपने ग्रोसरी शॉप से सुपरमार्केट्स की चेन्स से लेके आते हैं वो उसका 45 परसेंट जो है वो ओरिजिनल वैल्यू खत्म हो जाता है जब वो हम शॉपिंग करते हैं ये शायद लोगों को पता ही नहीं होगा कि जब से उसको हार्वेस्ट किया जाता है तो दिन के अंदर उसकी जो वैल्यू है प्रोड्यूस की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है मैं बात कर रहा वो करीब तिहाई उसकी ओरिजिनल न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है अगर हम ए, लोकल प्रोड्यूस को ज्यादातर इस्तेमाल करें और लोकल प्रड्यूस को प्रमोट करें जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है इसके ऊपर उन्होंने देश भर में काफी व्यापक प्रबंध करने की एक एक बेड़ा उठाया हुआ है अगर हम इसको करते हैं तो ये न केवल हमारे हेल्थ के लिए फायदा होगा बल्कि हमारे कार्बन इमिशन को भी काफी घटाएगा क्योंकि रमेश जी इसको जो ये बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स में ये जो बड़ी बड़ी चेन्स बन रही है जो ग्रोसरी स्टोर बन रहे हैं सुपर बन रहे हैं वहां तक ये प्रोड्यूस को पहुंचाने के लिए कितना कार्बन इमिशन कितना कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है इसका लोगों को अंदाज नहीं है जी। तो अभी देखिए अभी कई हमारे प्रदेशों में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के ऊपर काफी बैन लगाया गया मगर वो भी जो है वो इतना उसको सक्सेस नहीं मिली है अभी क्योंकि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है तो अभी करीब आपको जान के हैरानी होगी कि 300 मिलियन टन प्लास्टिक जो है वो हर साल आ, पूरे विश्व में बैग्स, बॉटल पैकेजेस और और दुनिया भर की कमोडिटीज़ को पैक करने के लिए बनाया जाता है मगर अनफॉर्चुनेटली केवल 10 परसेंट ही उसका रिसाइकिल होता है और बाकी 90 प्रतिशत प्लास्टिक जो है वो हमारे लैंडफिल uh, uh, करने के लिए एज ए वेस्ट हो रहा है और ये जिसकी वजह से डेंजरस केमिकल्स जो हैं वो हमारे सोइल्स में पैदा हो रहे हैं पानी में घुल रहे हैं और उससे हमारी ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ के ऊपर काफ़ी जो है वो असर अभी ऑब्जर्व करने को पाया जा रहा है तो ये ये काफी जो है अगर हम ऐसे छोटे छोटे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग तो हम इसको अपने देश में इसको कार्बन इमिशन को काफी कम कर सकते हैं आजकल कल जैसे एक आपने ही बताया था मुझे कि हम हमारे आपके एक मित्र ने किस प्रकार से किचन वेस्ट से जो है वो गैस खाना पकाने की गैस बनाई है और ये गैस जो है वो किचन में इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये इसके ऊपर भी ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है जो किचन वेस्ट को या पेड़ पौधे पत्ती या नेचुरल अक्लिंग जो चीज़ें हैं उसको कंपोस्ट करके जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है कंपोस्टिंग uh, की उससे हम लोग जो है वो uh, किस प्रकार से इसको खाली कंपोस्ट ही नहीं बना सकते हैं बल्कि गैस बनाकर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं रमेश जी जी बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं राजीव जी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हम अगर थोड़ा सा मेहनत करें अपने ऊपर तो हम कर सकते हैं और कार्बन जो फैक्टर है उसको कम करने में हम अपना योगदान दे सकते हैं बहुत अच्छी बात आपने बताया और जैसे कहते हैं पृथ्वी हमारी नहीं परंतु हम पृथ्वी के हैं ये महात्मा गांधी भी कहते थे कि पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन तो प्रदान करती है लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं है तो ये बातें हमें कहीं ना कहीं पृथ्वी दिवस को प्रेरित करने के लिए महात्मा गांधी के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं और बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं लेकिन अभी लेते लेतेम आप सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो नाइनटी पॉइंट all the continents and the oceans of the world unite people and the nations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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में राजीव हजेला जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं पृथ्वी दिवस के उपलक्ष में काफ़ी चीज़ें इस पूरे हफ्ते में जो है संसाधन जुटाने की बातें होती हैं मनन चिंतन की बातें होती हैं हमारी आदतों को बदलने की जरूरत होती है एक और बात मैं कहूँगा एलिजेथ बेरिट कहते हैं कि पृथ्वी स्वर्ग से भरी हुई है लेकिन इसका अनुभव वही कर सकता है जो अपने जूते उतारता है अर्थात हम अगर नंगे पैर भी धरती पर चलते हैं तो धरती की जो महसूसता है जो प्रेम है जो सुकून है जो स्वर्ग का फीलिंग है वो हम कर सकते हैं अगर जूते पहन लेंगे तो फिर शायद वो चीजें हमारे पैरों को स्पर्श नहीं होगी धरती की जो कोमलता है वो शायद हम उससे दूर ही रहेंगे अः जी हमारे साथ बने हुए हैं फिर से एक बार राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है और आगे एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि बहुत समय से 40-45-40 साल हो गए आज पूरे इस पृथ्वी दिवस को मनाते मनाते तो इन 45 सालों में क्या बदला हुआ क्या फर्क पड़ा हुआ है बहुत अच्छा सवाल किया रमेश जी जैसा आपने बताया कि पिछले 45 साल से ये अर्थ डे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इस साल इसकी छियालीसवीं एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं पूरे विश्व में तो इससे कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अवेयरनेस अर्थ डे अवेयरनेस से इसके रिज़ल्ट भी सामने आने लग गए हैं जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन लेयर जो है वो जिसमें की कमी आई थी वो अब थोड़ा सा सुधरने के आसार उसके लगने लग गए हैं और साइंटिस्ट अब ये बता रहे हैं कि ओजोन लेयर में चार परसेंट मिड नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स के ऊपर तकरीबन 30 माइल की ऊंचाई के ऊपर इसको ये देखा गया है कि ये चार परसेंट इसमें बढ़ोतरी हुई है जो कमी आई है जो जो बड़ा चिंता का विषय था और ये अर्थ दे अवेयरनेस बी के एक इसका मुख्य कारण है और एक रमेश जी एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैन ऑन केमिकल्स और ऑन एरोस एंड रेफ्रिजरेटर एक 1987 में एक ट्रीटी हुई थी इसने भी काफ़ी बड़ा यो इस ट्रीटी की वजह से भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है उजोन लेयर जो कमी आई है इसमें इस इस पे तो एक ये पॉजिटिव चीज निकल के आई है दूसरा जो सल्फर डाइऑक्साइड के इमिशंस थे वो करीब 60 परसेंट पिछले 20 सालों में उनमें कमी आई है यूरोप में जिससे कि एसिड रेन की जो संभावना थी वो वो जो थी वो काफी अभी कम हुई है ये ये भी एक काफी बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 20 सालों में कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स जो इंस्टिकट इस, होने के कगार पे थे वो वो उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है और वो अब एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि एक हंपबैक बैक वेल पॉपुलेशन है जो आ, 1970 में डेंजर लिस्ट में शामिल हो गया था वो अब उसको ल, लास्ट ईयर जो है उसको यू एस गवर्मेंट नेजर लिस्ट से हटाया है अच्छा। और आ, टोटल वो चौदह उन्होंने इंडेंजर जो स्पीशीज थी उनको हटाने की लिस्ट बनाई हुई है तो उसमें से दस स्पीशीज को वो हटा रहे हैं तो अब आप ये देखिए कि मतलब आ, कितने ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो अर्थडे अवेयरनेस की वजह से हुई है उसके बाद एयर पॉपुल पॉल्यूशन जो है वो भी काफी उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है खास करके जो टॉप सिक्स एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो अमेरिका में 1980 से लेकर 2013 तक उनमें 62 परसेंट जो है वो कमी पाई गई है तो ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है तो आपको याद होगा कि पहले एक पेस्टिसाइड्स डीडीटी नाम से जाना जाता था इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था तो इस इस पेस्टिसाइड ने सबसे ज्यादा असर जो है वो बाल्ड ईगल जो बाल चुड़िया होती ईगल चुड़िया होती है उसकी पॉपुलेशन पे इसको जो है काफी असर डाला था तो अब ये देखा गया है कि इसको ये एक इंस्टिंक्ट स्पीशीज के लिस्ट में शामिल हो गया था अब इसको भी जो है वो दो हजार सात में इंस्टिंग लिस्टों से हटा दिया गया है अच्छा। ये सब जो है ये अर्थ डे अवेयरनेस की वजह से जो कमी आई है जो डेंजरस केमिकल्स का इस्तेमाल कम करने में और इन्वामेंट को प्रोटेक्शन करने में ये भी इसका नतीजा हुआ है और आपने सुना होगा कि जो पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुआ करते थे वो ओपन एयर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ करते थे अब वो ओपन एयर जो टेस्ट हैं वो भी देशों ने बंद कर दिए हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा कि खाली अमेरिका ने 1945 से उन्नीस के बीच में 434 न्यूक्लियर बम टेस्ट किए हैं अगर अब जब से ये लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी आई है उन्नीस में और जिसको कि यू ने भी उन्नीस में मान्यता दी है तो उसकी वजह से और ये अर्थ डे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की जो अवेयरनेस बढ़ी है हमारे विश्व में उसकी वजह से ओपन एयर न्यूक्लियर टेस्ट भी जो है वो बंद बन, बंद कर दिए गए हैं तो ये ये कई एक फायदे हुए हैं और एक और मैं फायदा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पहले हमारे जो पेट्रोल वगैरह में लेड का इस्तेमाल किया जाता था तो वो लेड जो था ये बहुत ही बच्चों के लिए बहुत हानिकारिक था ये मेंटल रिटारेशन करता था बच्चों में और बड़ों में ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता था अच्छा और इसके आंकड़े ये बताते हैं कि केवल अमेरिका में जो है वो इसमें 1970 के दशक से लेकर 2000 तक मतलब पिछले 30 सालों में इसमें ये पहले जो है वो अट्ठासी परसेंट इसमें गिरावट हुआ है क्योंकि लेट का इस्तेमाल जो है वो घटाया गया है तो इसमें यह अट्ठासी परसेंट से जो था जो जो बच्चे अफेक्टेड थे वो अब घट के वो एक परसेंट पर आ गए हैं तो ये ये भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है और हमारे नेशनल जोग्रफिक जो हमारी नेट जियो चैनल है उसमें भी काफ़ी इसके ऊपर प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं और ऐसा देखा गया है कि जो मैरीटाइम प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो उनकी संख्या अब काफ़ी बढ़ रही है तो अवेयरनेस जो है वो अर्थडे का अवेयरनेस जो है इससे पिछले 45 सालों में काफ़ी फायदा हुआ है मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मगर कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है कार्बन इमिशंस तो लगातार बढ़ रहे हैं उनमें कोई कमी नहीं आई है मगर ये जो हमारा प्रोग्राम पूरे विश्व भर में मनाया जाता है उससे एक घट अच्छी चीजों की शुरुआत हो गई है एक, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हम सबके लिए और आगे आने आने, आने वाली वाली जनरेशन के लिए रमेश जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया छिले में हम लोग सब यही सोच रहे थे कि दो तीन दिन से पृथ्वी दिवस की बातें हो रही है लेकिन इससे होने वाले जो फायदा है या फायदा जो हुआ है चालीस पैंतालीस सालों में उसके बारे में काफी कम लोगों को जानकारी थी तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हम सब हम सभी को बताएँ इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर जी आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि कुदरत का नियम यही है कि पृथ्वी से हम जो कुछ लेते हैं उसे वापस कर देना चाहिए अगर हम उसको वापस नहीं देते हैं तो फिर हमें बहुत मुश्किलें सहन करनी पड़ेगी कृष्ण डी का कहना है कि तुम पृथ्वी से जो लेते हो उसे वापस कर देना चाहिए और यही प्राकृति का तरीका भी है तो राजीव जी एक और बात पूछना चाहूँगा कि अभी आप भारत से होकर आयरलैंड में पहुँचे हैं चार पांच दिन हो गया आपको और आयरलैंड में इस पृथ्वी दिवस को किस तरह से मनाने का या क्या इनिशिएटिव आज के दिन वहाँ पर या इस पूरे हफ्ते में वहाँ पर हो रहे हैं धन्यवाद रमेश जी मैं यहाँ आयरलैंड में देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी आ, काफी उत्साह है लोगों में और काफी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स इनके मनाए जा रहे हैं और जो मैंने एक चीज़ विशेष करके पाई है वो यहाँ पर इन्हीं ने इन, इनका एक प्रोग्राम ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम जिसको बोलते हैं और इंटरनेशनली इसको इको स्कूल्स के नाम से जाना जाता है इसके ऊपर आयरलैंड में बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ है और ये निरंतर काम इसके ऊपर जारी है और ये ख़ास करके प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो ये इसके ऊपर टारगेट है इसका और ये प्रोग्राम जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर यहाँ पर एक नेशनल ट्रस्ट फॉर आयरलैंड है वो एक इन्वायरमेंटल एजुकेशन यूनिट है वो इसको लोकल अथॉरिटीज़ के कोऑर्डिनेशन से और सहायता से ये चला रही है पूरे कंट्री में और इसमें रमेश जी अड़तीस प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो है आयरलैंड में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की तारीख में और तकरीबन 93 थ्री परसेंट इस्कूल इस जो हैं इस देश में ये प्रोग्राम को कर रहे हैं और थर्टी वन थर्टी नाइन तीन हजार एक सौ उनतालीस स्कूल पर आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि ग्रीन फ्लैग जो है ये ये एक बेंच नेशनल स्टैंडर्ड है पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस के लिए जिसको कि यूके uh, में उन्नीस सौ छियानवे में सेटअप uh, किया गया था और uh, इसमें ये एक नेशनल स्टैंडर्ड है तो इसके तहत जो uh, ये गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें uh, इसको इनकरेज करती है गवर्नमेंट ताकि इन्वामेंटल स्पेसेस के काफ़ी हाई स्टैंडर्ड सेट किए जाएं और ख़ास करके ये स्कूलों के लिए जो है वो ये मनाया जाता है पूरे यूके में आयरलैंड में और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि आज आज तक तीन स्कूल ग्रीन फ्लैग्स ले ले चुके हैं और पूरे विश्व में ये ग्रीन स्कूल्स प्रोग्राम जो है ये इसको बहुत बड़ी सक्सेस मिली हुई है और जिसको कि पूरे विश्व ने रिक किया है और एक जो रमेश जी मैं बताना चाहूँगा तारीफ की बात यह है कि जो ज्यादातर यहाँ पर लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस ऑफिसर नियुक्त किया हुआ है अच्छा। और ये ऑफिसर जो है वो ग्राउंड सपोर्ट करता है स्कूलों को इसके इन्वायरमेंट के बारे में और उनके प्रोग्राम्स के बारे में तो देखिए कितना सरकार की तरफ से कितना व्यापक ये लोग जो है वो अरेन्जमेंट करते हैं और इन्हीं ने इस एजेंसी ने पूरा ग्रीन स्कूल हैंडबुक निकाली हुई है ताकि वो पूरा गाइडेंस एडवाइस दे सके और काफी कुछ यहां पर आज की तारीख में हो रहा है यहाँ एक आयरलैंड में ग्रीन फाउंडेशन है रमेश जी उसने फ्लडिंग और क्लाइमेट के ऊपर एक एक पूरी चर्चा रखी हुई है अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए तो इस प्रकार पूरे देश में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ कि काफ़ी व्यापक स्तर पे एन गवर्नमेंट और स्कूल वगैरह में काफ़ी व्यापक स्तर पर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो ये बहुत ही इंकरेजिंग बात है आ, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि आ, जैसे कि मुझे जॉन मूर की एक बात याद आ रही है कि वो भारत में भी रहे काफी समय तक और उसके बाद उनका एक पृथ्वी दिवस पर उनकी एक कथन है उनका एक स्लोगन है कि हजारों थके अचंभित, अति सभ्य लोग अब ये जानने लगे हैं कि पहाड़ों पर जाना घर जाना है कि जंगल एक जरूरत है तो उनका कहने का भाव ये है कि उनका इस फोवर से ये पता चल जाता है कि अभी सभी लोग थोड़ा सा जागरूक जरूर हो गए हैं और पहाड़ों में जाना चाहते हैं वहाँ उनको रहने के लिए घर बनाने की सोच उनकी चल रही है क्योंकि अभी शहरों में जिस तरह से हम लोग का जीवन रहना या जिस तरह से हम लोग ने जीवन दिया है वहाँ से उब चुके हैं और वो चाहते हैं कि जंगल में जा रहें शांति का अनुभव करें नेचर के साथ घुल मिल नेचर की खूबसूरती को देखें उसको जिए ऐसा उनका फीलिंग है तो ये जॉन मोर काफी समय पहले लिखे थे लेकिन वो चीज़ें आज भी सटीक बैठती हैं और आज के समय के अनुसार उसकी जरूरत भी है जाते जाते मैं कहूँगा राजीव जी हमारे सभी दोस्तों को आप इस दिन के लिए क्या मैसेज देंगे और एक थीम क्या लिया है वो भी बताते जाइए रमेश जी हर साल अर्थ के ऊपर एक थीम फॉलो किया जाता है इस जो दो हजार सोलह का जो थीम है वो ट्रीज फॉर द अर्थ ट्रीज फॉर दर्थ ट्रीज फॉर द अर्थ थीम के के का हाँ तो ये ये इस बार का थीम है जी और एक चीज मैं और श्रोताओं को आपके बताना चाहूंगा की जी जी बता जो अर्थ डे नेटवर्क है ये हमारे इंडिया में भी अब आ गया है हाँ। इसने 2010 में कलकत्ता में अपना ऑफिस खोला है और ये डे नेटवर्क इंडिया करके ये काफ़ी अच्छा यानी ने काम शुरू किया है अभी इनको पाँच छः साल हुए हैं mm -hmm. और ये काफ़ी प्रोग्रेस ये रिनील इनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन मोबलाइजिंग यूथ बिल्डिंग एनवायरनमेंट mm -hmm. इंक्रीजिंग ग्रीन कवर और वोमेन एजुकेशन जो है अर्थ के बारे में ये सब काफी कार्यक्रम ये कर रहे हैं और आज भी इनकी तरफ से पूरे देश में काफी कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं मगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से इतना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम मुझे नहीं नजर आ रहा है हाँ। अभी तक हो सकता है अभी तो आज शाम तक कुछ पता लगेगा तो वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, हैं उनका एक जरूर मैसेज जो है वो कंट्री के लिए डे पर आ रहा है तो उसको हम सभी सुनेंगे जानेंगे तो ये ये हम कहना चाहेंगे और आपने जो जैसे मैसेज के लिए बोला जी जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डे का जो थीम है ट्रीज फॉर द अर्थ है तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और ट्रीज़ फॉर अर्थ इंडिया करके अगर हम इसको बनाए और अपने देश में जो है वो मैक्सिमम ट्रीज का प्लांटेशन करें जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो अर्थ डे नेटवर्क है उसने इस साल 2020 तक जब ये अपनी पचास वर्ष का मनाने जा रहे हैं तब तक इन्होंने 7.8 बिलियन ट्रीज लगाने का बीड़ा उठाया है तो कम से कम हम लोग 125 करोड़ जनसंख्या आज की तारीख में है तो कम से कम हम लोग एक पे करोड़ पेड़ 2020 तक जरूर लगाएं रमेश जी राजी जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और इस पृथ्वी दिवस की बहुत सारी जानकारी आपने बहुत ही सुचारू रूप से हम सभी को सुनाया थैंक यू सो मच बहुत ही बढ़िया लग रहा था आपसे सुनकर और जाते जाते मैं कहूँगा हमारे दोस्तों को कि खलिल जिब्रम कहते हैं कि ये मध फूलों की धरती तुम्हारे पैरों को महसूस करके खुश होती है और हवा तुम्हारे बालों से खेलना चाहती है तो हम सभी अगर इस धरती की जो खूबसूरती है उसको देखना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी क्यों ना खुद से हम शुरुआत करें और राजी जी ने जैसे मैसेज दिया 125 करोड़ हम हैं तो 2020 तक हम 125 करोड़ पेड़ लगाएं तो इसकी शुरुआत अभी से आज ही से आप कर सकते हैं अपने घर से कि आप एक पेड़ लगा कर, उसको पूरी देख करें उसको बढ़ा करें ये हम चाहते हैं तो चलिए पृथ्वी दिवस की आप सभी को इस पूरे हफ्ते के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहेंगे हम आशा करते हैं कि आप इस तरह से एक पेड़ लगाने की मुहिम जरूर अपने से शुरू करें ताकि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 125 करोड़ तक पूरे भारत वर्ष तक पहुंच जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजीव हजेला जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो